महाभारत आदि आदिपर्व अष्ट्यधिक शतमोध्याय व्यास जी का पांडवों को द्रौपदी के पूर्वजन्म का वृत्तांत सुनाना वैश्पावाच वसस्ुतु सु प्रच्छ पाण्डवेश महात्मसु आजगाथ व्यास सत्यवती सुत वैश्वान जी कहते हैं जन्मेजय महात्मा पांडव जब गुप्त रूप से वहाँ निवास कर रहे थे उसी समय सत्यवती नंदन व्यास जी उनसे मिलने के लिए वहाँ आए तमागतम अभिप्रेक्ष्य प्रत्युदगम्य परम तपा प्रण प्रत्याभिवाद्यम तस्थ प्राजल समनुज्ञाप्यता सर्वान् आसीना मुनिरब्रवीद प्रक्षण पूजिता पार्थि प्रीतिपूर्विदम वचः उन्हें आया आयाधी शत्रु संतापन पांडवों ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और प्रणाम पूर्वक उनका अभिवादन करके वे सब उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए कुंती पुत्रों द्वारा गुप्त रूप से पूजित हो मुनिवर ने उन सबको आज्ञा देकर बिठाया और जब वे बैठ गए तब उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार पूछा ध्वम शास्त्री न परम तपाह अपि विप्रेष पूजा वह पूजारे सुनते शत्रुओं को संतप्त करने वाले वीरों तुम लोग शास्त्र की आज्ञाओं और धर्म के अनुसार चलते हो ना चलते हो ना पूजनीय ब्राह्मणों की पूजा करने में तो तुम्हारी ओर से कभी भूल नहीं होती अथ धर्मार्थव्यम उत्तवा स भगवान ऋषि विचिरा कथास्तास्ता पुनरवेद अब्रवी तदनतर महर्षि भगवान व्यास ने उनसे धर्म और अर्थ युक्त बातें कही फिर विचित्र विचित्र कथाएं सुनाकर दे पुनः उनसे इस प्रकार बोले यासुवाच आसीत तपोवने कन्या महात्मनः तपोवन मध्या शुभ्रो व्यास जी ने कहा पहले की बात है तपोवन में किसी महात्मा ऋषि की कोई कन्या रहती थी जिसकी कटी कृष्ट तथा नितंब और भावें सुंदर थी वह कन्या समस्त सद्गुणों से संपन्न थी कर्म भी स्वकृत सातु दुर्भगा समयत नाद्यतपतिम सातु कन्या रूपवती सती परंतु अपने ही किए हुए कर्मों के कारण वह कन्या दुर्भाग्य के वश हो गई इसलिए वह रूपवती और सदाचारिणी होने पर भी कोई पति ना पा सकी तत स्तप्त अथा अथा रे भे पत्यम असुखात तप पति के लिए दुखी होकर उसने तपस्या प्रारंभ की और कहते हैं उग्र तपस्या के द्वारा उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया भगवान सस्वनी वरम वरय भद्रम ते वर दो शंकर उस पर संतुष्ट हो भगवान शंकर ने उस यशस्वनी कन्या से कहा सुभे तुम्हारा कल्याण हो तुम कोई वर मांगो मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ अथे स्वरम वाचे तम आत्मन सावचोहित पतिम पति सर्वगुणोपेतम इच्छा पुनः पुनः तब उसने भगवान शंकर से अपने लिए हितकर वचन कहा प्रभो मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ इस वाक्य को उसने बार बार दोहराया ताम प्रत्युवाचेदर पंचते पत यो भद्रे भविष्यीति भारत तब वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव ने उससे कहा भद्री तुम्हारे पाँच भरतवंशी पति होंगे एवं मुक्ता ततः कन्या देंव वरदम अब्रवीत एक मामा्य हम देव तत्प्रसादात् पत्नी प्रभो उनके ऐसा कहने पर वह कन्या उन वरदायक देवता भगवान शिव से इस प्रकार बोली देव प्रभो मैं आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ पुनरेवा ब्रवीदेव इदम वचनम युक्तः पतिं पति पुनः तब भगवान्पुन उससे यह उत्तम बात कही भद्रे तुमने मुझसे पांच बार कहा है कि मुझे पति दीजिए देहम गतायास्ते यथोक्त त्यति द्रुप से कुले जे सान्या देवूपिणी अतः तो दूसरा शरीर धारण करने पर तुम्हें जैसा मैंने कहा है वह वरदान प्राप्त होगा वही देवरूपिणी कन्या राजा द्रुपद के कुल में उत्पन्न हुई है निर्दिष्टा भगवता पत्नी कृष्णा पार्षत निंदता पांचाल नगरे तस्मा निवसध्व महाबला सुखन स्थान न संशय वह महाराज पृसद की पौत्री सती साध्वी तुम लोगों की पत्नी नियत की गई है अतः महाबली वीरों अब तुम पांचाल नगर में जा कर रहो द्रौपदी को पाकर तुम सब लोग सुखी होगे इसमें संशय नहीं है एवं मुक्ता महाभाग पांडवांश पितामह पार्थाण मंत्रकुंतिम चेषत महात महान सौभाग्यशाली और महातपस्वी पितामह व्यास जी पांडवों से ऐसा कहकर उन सब से और कुंती से विदा ले वहां से चल दिए श्री महाभारते आदि पर्वि चैत्ररथ पर्वणि द्रौपदी जन्मांतर कथने कथन अष्टष्टिका शततमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्ररथ पर्व में द्रौपदी जन्मांतर कथन विषयक एक और सड़सठवा अध्याय पूरा हुआ